श्री राधा मदन मोहन देवजू की जय श्री राधा सुधा निधि ग्रंथि की जय श्री निगर हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय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 राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय बुलृंदवन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुराणपुरशोत्तम ओं जयति परशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो कमलगलतम वाग्म मम तम जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परमधाम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणया तो बराक बराकूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे हम श्री चैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्रीूपं साग्र जात सह गणरघुनाथन्वित तम, तम सजीव साद्वैतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधापादा सह गण ली विशाखान्विता प्रणौम यथ श्री विश्वानंदि विद्युता कूटि विभा विभा मुंंगाक्षमास्ता नीलांबरां रक्तांबरां आलिजन सुसेवता नारायण नमस्कृति नरम चरोतम दीवी सरस्वती व्या ततोर वाछाकलभ्य कृपा सिंधुभ्य च पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो वराशे हे ऊपुर्गतजन दयावलोक हे भट्टयुगम सुमते रघुनाथदासजीव मे कुरतेर्दया बुल सुावन बिहारी ला, लाल की जय साक्षल श्री राधा सुन निधि ग्रंथ जिनमें श्री मंदिर प्रार्थना कर रही कि कब वो अवसर होगा जब मैं हे श्री प्रिया आपको श्री श्याम सुंदर के श्री हस्त में बलपूर्वक समर्पित करूंगी आग्रहपूर्वक समर्पित करूंगी ऐसा लगता है जैसे श्याम सुंदर से मिलन की प्रिया जी को जितनी इच्छा होगी अभिलाषा होगी उससे ज्यादा गरज तो इन सखियों को है जुगल का मिलन कराने की यह रस की अद्भुत रीति है इनको ज्यादा अभिलाषा है अब आगे प्रार्थना कर रही है करम ते पत्राली पांचवा एक सौ पांचवा श्लोक है करम ते पत्राली कुचे करे कुंजे शुक्रियम अभिसरत अभिसुत कुंजे छिद्रवनृत केल यदा वीक्षे राधा तदअप भविता किम शुभ दिनम बुलेश राधिक मेरी सारी इंद्रियों की सार्थकता इसी बात में है कि मैं आपकी सेवा करूं यदि इंद्रियां सेवा नहीं कर रही हैं तो वे इंद्रियां किसी काम की नहीं श्री हरिवंश जी का एक दोहा है सेवक जी का है शायद कि यदि प्रिया लाल के दर्शन नहीं हो राधावल्लभ लाल के दर्शन नहीं हो तो ये आंख फूट जाए यदि उनके गुणानुवाद का श्रवण नहीं हो तो ये कान फूट जाए और यदि उनकी सेवा करने का स्व अवसर प्राप्त न हो तो ये हाथ टूट जाए ऐसे प्रार्थना करें तो यहां पर यही कह रहे हैं कि जितनी भी इंद्रिया हैं उनकी सबकी सकता यही है श्री प्रभु ने ये शरीर जो प्रदान किया ये भगवत सेवा के उपयोग के लिए ये शरीर प्रदान किया है और यदि भगवत सेवा नहीं की जा रही है तो वे इंद्रिया बिल्कुल व्यर्थ होकर के विराजमान तो करम ते पत्रालिम कि मेरे हाथ हे शि प्रिया जी आपके कपोल आपके श्रीवक्ष आपकी भुजा आपकी ग्रीवा इनमें पत्राली की रचना करते करने में कर् समर्थ होंगे इनको ये सेवा करने का अवसर मिले कि मैं आपके श्री अंग के ऊपर जो कमल पत्र है उन कमल पत्रों की रचना करूं कमल पत्र माने आ, कपोल के ऊपर मरवट भुजाओं के ऊपर चंदन का अंकन वृक्ष के ऊपर हार उनके नीचे चंदन की बिंदु लगा करके हार की शोभा का विस्तार इनको करते हुए मैं कब विराजमान होंगी तो थे पत्रालिम तुम्हारे श्री श्रीअंग में पत्राली करने में कुचियो उनके ऊपर भी पत्राली करके श्री सुंदर को और उन रिजाऊंग की शोभा के द्वारा आभूषणों की शोभा और भी ज्यादा बढ़ जाए और श्याम सुंदर आकर्षित हो जाए ऐसा उचितम ऐसा करने का सौभाग्य समर्थ सामर्थ्य मुझे कब प्राप्त होगी मुझे जो पैर मिले हैं वे प्रियम श्री कुंजेश के पास में आपका अभिसार कराते समय मैं कब सहयोगी होकर के विराजमान होंगी अभिश्रत माने आपका जो अभिसार होगा उस अभिसार के समय कहा अभिसार होगा प्रियम अभिसरण श्याम सुंदर के पास में जब आप अभिषार करोगे उस समय मेरे चरण आपको मार्ग निर्देश करते हुए आपके साथ साथ चलेंगे यही मेरे पैरों की सार्थकता है और दृश्य हो कुंज तब नृत्य के लिए तो और आपके सुख में कहीं बाधा ना पड़े इसके लिए मेरी आंखें आपके सुख का इच्छा का विचार करके श्री नुकुंज मंदिर के बाहर निकल करके रंद्र छोन्द छिदों से आपकी मधुर केली का दर्शन कर शिवप्रिया लाल कभी रस के बिना रह नहीं सकते हैं मिलन के बिना रह नहीं सकते हैं और उनका जब मिलन है उस मिलन में यदि कोई दूसरा सामने रहेगा अनधिकारी सामने रहेगा या जो अत्यंत अंतरंग नहीं है मंजरियों के अतिरिक्त वो सामने रहेगा तो शिवप्रिया लाल की इच्छा में बाधा पड़ेगी इसलिए बिहारी तकत ओट पाठ हमारे बिहारी जी की भावना ये है कि वे नित्य बिहार में विराजमान हैं अब जो नित्य बिहार में विराजमान है परंतु तो जगत को दर्शन देने के लिए कृपा करके उनको अपना दर्शन दिखाना भी है जगत को भी दर्शन कराना है तो ऐसी स्थिति में जैसा दर्शन कराया तो जल्दी से पर्दा आ गया तो बिहारी के जो पर्दा आने की जो भावना है वो कहीं इच्छा द्वैत की भावना ही है जो श्री स्वामी जी ने केलमाल में जो वर्णन किया वो कहीं इच्छाद्वैत उस इच्छा द्वैत का वर्णन किया प्रियालाल प्रियालाल की की का मतलब है सीधा कि की इच्छा में ही मेरी इच्छा है भक्त की जो अभिलाषा होती है वो सर्वदा अभिलाषा ये होती है कि श्री प्रिया लाल अरे अंदाज खुल, खुला है आ, आ, प्रियालाल उन प्रिया की में ही मेरी इच्छा है उनके सुख में ही मेरा सुख है इसका नाम है इच्छाद्वैत श्री हरदास जी के इस सिद्धांत को हमारे हरित रही के सिद्धांत में हरदास जी के सिद्धांत को कहीं कहींपण किया गया उसको नाम दिया गया इच्छाद्वैत या तत्सुखी भाव विशेष रूप से इच्छाद्वैत माने तत्सुखी भाव और श्री हित हरिवंश जी का जो मूल सिद्धांत है उस सिद्धांत को कहीं वृक्ष के रसकों ने विचारकों ने नाम दिया उसका नाम दिया सिद्धार्थ्वित वहां पर जो सिद्ध जन है उनका जैसा व्यवहार है वो व्यवहार ही हम अपनाने का प्रयास करें वो सिद्धार्थ्वित तो वृंदावन की जो हरित रही है हित हरिवंश हित हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास और हरिराम व्यास इन तीनों के नामों में ही हित शब्द हरि शब्द हरिशब्दा हुआ है तो ये हरित्रई जो है वो हरित्रई जो उनसे परे होकर के जो रस की उपासना है तत्सुखी भाव की जो उपासना है तीनों की उपासना एक सी है अंतर नहीं है कोई उसमें कोई बहुत ज्यादा विभाजन नहीं किया जा सकता है परंतु तो वो उसमें इसी बात को कहीं विशेष रूप से रेखांकित किया गया है कि जहां इच्छा इच्छाद्वैत है अर्थात श्री प्रियालाल की इच्छा के साथ में ही जितनी भी सखीगण हैं उन्होंने अपने चित्त को अद्वैत कर लिया है मिला लिया है और प्रियालाल की इच्छा में मेरी इच्छा है उनके सुख में ही मेरा सुख है अब ये प्रियालाल नृत्य बिहारी है श्री प्रियालाल बिहारी जी जब प्रकट हुए उस समय श्री स्वामी जी ने दर्शन किया कि दो स्वरूप प्रियालाल दोनों अलग अलग विराजमान है और फिर उन्होंने दर्शन किया कि दोनों मिलकर के आलिंगित होकर एक होकर के विराजमान हो, हो गए तो राधा आलिंगित कृष्ण श्री राधे का बिलास से युक्त होकर के श्री कृष्ण का स्वरूप उन्होंने दर्शन किया परन्तु तो अपनी भावनाओं को साधकों की भावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए फिर बाद में गांधी सेवा भी पधरा पधरा दी गई तो श्री राधालाल का स्वरूप श्री राधालाल का स्वरूप श्री बाकी बहारी जी का स्वरूप बिहारीलाल जी का स्वरूप ये शुरू शुरू में गोविंद जी का स्वरूप गोपीनाथ जी का स्वरूप सब राधालिंगित कृष्ण थे श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप राधालिंगित कृष्ण स्वरूप है तो ये जितने भी शिवनाथ जी का स्वरूप राधालिंगित कृष्ण स्वरूप वहां श्री प्रिया जी अलग नहीं है परन्तु फिर बाद में कहीं भावना जी पधरा दी गई या गादी सेवा कहीं पधरा दी गई भावना में स्वरूप पधराई गई गादी सेवा पधरा पधरा दी गई भावना का निर्वाह करने के लिए भावना को अधिक सुपुष्ट देने के लिए अन्यथा लीला का विस्तार नहीं होगा सा एक और न्वितीय क्षेत्र इसलिए श्री प्रिया लाल को दोनों युग सरकार एक दूसरे का दर्शन किए बिना रह नहीं सकते हैं इसलिए वे जल्दी से एक बार दर्शन देकर के भक्त कृपाल कृपाल बश भक्तों को दर्शन दे करके फिर छिप जाते हैं भीतर तो चले जाते हैं और भक्तगण झांकी झोरखा में ही उनका दर्शन करते हैं तो यहां पर उसी झांकी झरोखा की बात कर रहे हैं कि झांकी झरोखा में वहां के बिहारी तो झांकी झरोखा की बात कर रहे हैं कि दृश्य कुंज छिद्रई कि मेरी दृष्टि की सफलता तभी है जबकि कुंज छिद्रई कुंज के छिद्रों से तब निवृत्त केलिम कर तुम आपकी निवृत्त केली का मैं दर्शन करूंगी जिससे आपको पता न लगे आपके मिलन में बाधा ना हो आप तो निवृत एकांत में के लिए कर रहे हैं परंतु तो सखीरण कहीं श्री प्रियालाल में किसी तरह का संकोच न हो इसके लिए निवृत कुंज में जहां पर्वे की ओट में कहीं छिप करके श्री प्रियालाल का दर्शन कर रहे हैं एक झलक करके सामने प्रकट रूप से दर्शन करके फिर अंतरंग जो लीला का दर्शन है वो अधिकार संपत्ति के द्वारा ही निरंतर निरंतर करेंगे तो दृष कुंज कुछ छिद्र ही तब निवृत के लिए कल तुम मेरी आंखें दुशो मन मेरी आंखें कुंज के छिद्रों से आपकी निवृत के लिए का दर्शन करें यदा भीक्षे राधे हे राधे के जब मैं ऐसा देखूंगी तदप भविता किम शुभ दिनम क्या यह शुभ दिन मुझे मिलेगा किम किम शुभ दिनम क्या ऐसा शुभ दिन मुझे प्राप्त होगा आपकी कृपा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है तो लोग अनुत्य और कृपा और कृपा में किम और कदा इन दो शब्दों को पकड़ते हुए उस लीला का ध्यान कर रहे हैं दोबारा करम कर्तुम उचितम क्या मेरे ये हाथ आपके वक्षस्थल आपके कपोल आपकी भुजा आपकी ग्रीवा में पत्राली की रचना करने में चंदन के जो डिजाइन है ये सौभाग्य क्या मुझे प्राप्त होगा पदनते कुंजेश प्रियम अभिशरन अभिश्रुत जब आप अभिश्रुत माने श्याम के पास में अभिसार कर रही हैं ऐसी अभिसार करती हुई आपके साथ में मैं भी कब चलूंगी और उस समय कुंजेशु पदम पदम मेरे क्या पैर वो इस अभिसार में उचितम उचित पहले ही आ जाएगा पहली पंक्ति से आ गया है क्या वो अभिसार करने में समर्थ होंगे और साथ उसकी योग्यता को प्राप्त करेंगे कि मैं आपको शाम सुंदर के पास में अभिशार कराऊं और दुशो कुंज छिद्र ही तब निरुत केलिन कल तुम और मेरी आंखें कुंज के छिद्रों से क्योंकि आपके इच्छा में ही मेरी इच्छा है इच्छा अद्वैत यहां पर विराजमान है उस इच्छा इच्छाद्वैत के लिए तत्सुख सुखी भाव को धारण करते हुए कहीं आपको संकोच न हो इसलिए आपके उस मधुर लीला को आपकी अभिलाषा देख करके आपकी शिवप्रिया में आ सकती देख करके अंदर कहीं आ सकती नहीं है ये देख करके जल्दी से आपको कुंज के भीतर पथरा करके कुंज के छिद्रों से मैं झांकी झड़ो का मैं आपकी रूप माधुरी का दर्शन करते हुए कब विराजमान होंगी और आपके रूप का दर्शन करते हुए मैं कब दर्शन करूंगी तो ये तस्खी भाव में श्याम सुंदर के श्री किशोरी जी के मिलन में कहीं मैं बाधक नहीं हो जाऊं इसलिए बहाना बना करके जितनी भी सखीगण हैं वे तुरंत ही नुकनी मंदिर के बाहर निकल जाती हैं और फिर कुंज रंध छिद से जिसे श्याम सुंदर को पता नहीं लगे लाइट श्री किशोरी जी को बिहारी बिहार को पता नहीं लगे उस समय झांकी के द्वारा उसका दर्शन एक झांकी हो गई झांकी में साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया फिर झड़ोखा के माध्यम से आपके उस नृत्य लीला का दर्शन करते हुए मैं कब विराजमान होंगी यही रसकों की कही रीति रही अमर शुरू महाप्रभु के लीला में भी वो बीच का गेट जो है उसको बंद रखते हैं और जला सा दर्शन कराए फिर बंद कर दे कहीं चले नहीं जाए कोई भक्त इनको बेकार करके नवद्वीप <laughs> तो में धामेश्वर नहीं नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं वो हुआ हाँ अम्बिका हाँ अम्बिका कालाना का हाँ हाँ काल रहा तो वहां पर कभी कोई, कोई बहका करके नहीं ले जाए इसे जरा सा दर्शन कराते है, फिर बंद कर देते जरूर काम तो झांकी करा दी जरूर का करा दी और फिर कहीं ये चले नहीं जाए पर तो यहाँ पर बृंदावन में जो बिहार जी राधावलन जी इनमें जल्दी से कई कई बार जो पर्दा आता है उसमें रसकों की रीति ये क्योंकि इनकी रुचि एकमात्र तीन दूजो भाव एक सेज के सुख बिना सब को राज गौर शाम के सखी इसलिए कोई दूसरा भाव नहीं है अतः तत्सुख को धारण करके जल्दी से दर्शन करा करके एक बार झांकी करा करके एक छवि का दर्शन करा करके फिर शिवप्रियालाल अपने निज लीला में विराजमान होंगे और उसी में सावध तत्सुख सुखी भाव से उनका दर्शन करते हुए विराजमान हो तो दुशो कुंज छिद्री केलिम न तुम पुंज के छिद्रों से आपकी नवृतके का दर्शन करते हुए यदा भिक्षे हे श्री राधिक जब मैं आपका दर्शन करूंगी तब तदपिता किम शुभ दिनम क्या वह शुभ दिन मेरे लिए होगा भविता माने होगा ये क्या ये शुभ दिन मुझे प्राप्त होगा लुट लगा का वहां पर प्रयोग भविता ऐसा माने क्या ऐसा अवसर मुझे प्राप्त होगा अब रहो तब करे धत्वा नव तुम धृत्वाद्रछभर मथो अधिकारों सब रसम ये बपुस सेवा शिव प्रियालाल के श्रीअंग की सेवा करने का अंतरंग क्षणों में प्रियालाल की सेवा करने के सौभाग्य को प्राप्त करने की ये मंजरी अभिलाषा कर रही हैं और ये जो सेवा है ये सेवा अंग सेवा वो भी अंतरंग क्षणों में अंतर, अंग सेवा उसको करने का सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा रहो गोष्ठीम श्रोत आप एकांत में श्री श्याम श्यामचंद्र के साथ में गोष्ठी कर रही हैं, बतरस कर रही हैं, जो सब रसों में मुकुटमणी एकांत गोष्ठी कर रही है उस आपकी एकांत गोष्ठी को सुनने के लिए कहां कर रही हैं? निज बिटेंद्रेण ललताम वो गोष्ठी बड़ी ललित है ललताम मानी परम मधुर गोष्ठी है और बिट कहते हैं जहां दुर्लता प्राप्त है ऐसे दुर्लभ उपत्ति उनके साथ में गोष्ठी करते हुए विराजमान शब्द का सामान्य अर्थ किया जाएगा जो लोक वेद सबकी मर्यादा को सामान्य हरण कर ले तो ये तो का प्रेम है और जो पद अभाव है वो प्रेम का कारण भी है और ज्ञापक भी है दोनों हेतु और ज्ञापक दोनों ही पंत स्पष्ट रूप से वो प्रेम का सहज कारण हो करके भी विराजमान तो रहो गोष्ठी श्रोत आपकी एकांत गोष्ठी उनको श्रवण करने के लिए जब आप ललित रूप में निरी बिटेंद्र अपने परम प्रिय सर्वस्व हरण करने वाले ऐसे श्याम सुंदर के साथ में जब गोष्ठी कर रही हैं। श्री श्याम सुंदर आपके हैं निज के द्वारा परम सुत्व है परंतु तो औपाधिक पर की है औपाधिक पर की होकर के रस की अत्यंत अत्यंत उत्कर्ष की प्राप्ति हो रही है तो निज बिटेन्द्र बिट मने जिसकी प्राप्ति दुर्लभ हो जहां परम सूय भाव है वहां भाव है वहां पर यह बिट भाव नहीं आएगा बिटेंद्र श्रेष्ठ बिट ये जो भाव है उपपति का भाव वो कहीं श्री की लीला में ही कहीं संभव है तो श्याम सुंदर के साथ में आप रहस्यमय चर्चा करते हुए विराजमान हैं और वे श्री श्याम सुंदर परम दुर्लभ होकर के विराजमान हैं और उनकी प्राप्ति प्रीति को निरंतर बढ़ाने वाली हो करके भी विराजमान है प्रीति की ज्ञापक भी है और बढ़ाने वाली हो करके भी विराजमान है ऐसे करे धरता घटे तुम मैं कब आपके श्री हस्त को पकड़ करके और आपको श्री श्याम सुंदर उनको उनके श्री हस्त में कब मैं समर्पित करूंगी तो करे धृवाम मैं आपको श्रीहस्त से पकड़ करके और कब श्री श्याम सुंदर के साथ में श्याम सुंदर के श्री हस्त में समर्पित करूंगी नव रमन तल पे घटे तुम श्याम सुंदर की हस्त में सौंपूंगी रता मर्द स्वस्थम कच्छ भार मथो संयम तुम और मिलन में जो केशवाश बिथुर रही है तो केश रूपी जो, जो सखी रहे हैं, श्री करूपी सखी जो मिलन के समय बिखर रही हैं, और जहां पहुंच गई वहां पर ही मूर्छित होकर के गिर गई हैं, तो सखी का एक स्वभाव है कि रूप माधुरी का दर्शन करके उस रस का दर्शन करके जहां पहुंच गई वहां ही वह मूर्छित होकर के गिर जाती है उसे चेत प्रदान करते हुए कब आपके केशों को संयम है तुम में पुनः संयम करते हुए केशों को बांधते हुए संवारती हुई विराजमान होंगी जिससे मिलन में बाधा की प्राप्ति न हो अन्यथा केश जो है वो बिखर करके यदि मुख्य ऊपर विराजमान है तो प्रिय के दर्शन में कहीं बाधा होगी उनको संयम ही तुम उस बाधा को दूर करने के लिए आपके केशों को कब संवारती हुई विरुद्या राधे मम किम अधिकार उत्सव रसम हे श्री राधे मुझे क्या आप यह अधिकार का आनंद प्रदान करेंगी मुझे ये अधिकार प्राप्त होगा उस अधिकार के आनंद को विरुद्ध माने क्या मुझे देंगी विरोध्या माने कृपा करके मुझे दो ये विरोध्या का अर्थ है मैं दे ही यही इसका मूल अर्थ है तो मुझे ये विधान करो ऐसा अधिकार कृपा करके मुझे विधान विधान करो क्या यह मेरा सौभाग्य होगा आपकी जो परम दुर्लभ श्याम सुंदर हैं उनके साथ में आप ललित रहो गोष्ठी करते हुए विराजमान हैं उस एकांत आपके वार्तालाप बतरस को श्रवण करने का यह दासी सौभाग्य प्राप्त करेगी करे धत्वा और आपको हाथ हाथ्य पकड़ नूतन होकर के विराजमान हैं उनकी शैया के के ऊपर आपको श्री हस्त में समर्पित कर करने के लिए मैं कब यह अधिकार प्राप्त करूंगी और रता मृत सस्तम मिलन के विभ्रम में मिलन के आवेश में माने आवेश मिलन का जो आवेश है उसमें जो बिखरी हुई केश रूपी सखी कहीं भी शैया के ऊपर बिछड़ बिखर, बिखर करके वहीं मूर्छित पड़ी हुई है उस सखी को धैर्य देने के लिए केशों को संवारते हुए कब मैं उन केशों को बांध करके विराजमान होंगी क्योंकि मिलन के आनंद में जो सखी जहां पहुंचे वहां ही हो करके गिर जाती है उस अग्रवर्तनी सखी हैं वे उनको चेत प्रदान करके पुनः रस में अंग सेवा में प्रवृत्त कराती है तो रथ रत के रथी के आमर्द में बिखरी हुई जो केश भार, केश हैं उनको संयमित करते हुए हे श्री राधे विद्या सौभाग्य मुझे प्रदान करें कि मम के अधिकारोत्सव कि मैं अधिकार पूर्वक उस नुकुंज मंदिर में नुकुंज मंदिर में प्रवेश करने के अधिकार को प्राप्त करूं और उन अंतरंग मधुर इच्छा अद्वैत के क्षण हैं उन इच्छा अद्वैत के प्रेम विलास व्यवर्थ के जो क्षण हैं उन प्रेम विलास व्योति के में भी मैं आपकी सेवा कर सकूं ये अधिकार का उत्सव मुझे प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना कर तो क्या मुझे यह अधिकार का उत्सव प्राप्त होगा सीधी सीधी बात में कहकर कि मुझे मिलन में आपकी सेवा करूं मुझे मिलन के अधिकार का उत्सव प्रदान करें यह अतिशोक्तिपूर्ण और वैचित्र्यपूर्ण वैचित्र भंगी भरती के द्वारा अपनी बात को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है ये कवि की विशेषता है कि वह एक नए चमत्कार के प्रकार से वस्तु को प्रस्तुत करता है क्योंकि उसमें उसके हृदय की गहराई की जो बात है वो कहीं सामने प्रकट हो जाती है आगे कह रहे हैं वृंदाटव्याम नव नव रसानंद कुंजे नकुंजे गुंजद भ्रंगी कुल मुखरते मंजुम मन्ज, प्रहास्त अक्षेपन प्राप्त संगोपनाथुन क्लिप्त केली कदम श्री केली कदम आपकी विभिन्न क्रिया इन विभिन्न क्रिया का दर्शन करते हुए मैं कब गेंद बच्ची की लीला का दर्शन करूंगी अब श्री रसकों की जो बोली है वह कहीं अत्यंत संकेत के साथ में रस को प्रस्तुत करने वाली होकर के बिराजमान जो आ, रस है जो ध्वनि काव्य है वह न तो अत्यंत प्रकट होना चाहिए अत्यंत निगुण होना चाहिए वह कुछ प्रकट कुछ अः अप्रकट यदि होता है तो वह अत्यंत अत्यंत रस को प्रदान करने वाला है यह रस की एक विशिष्ट मर्यादा रही है तो वृंदाटव्यम नव, नव रसा नंद कुंजे कुंज कुंजे श्री वृंदाटवी नवनव रस की आनंद पुंज पुंज हो होकर के विराजमान है श्री किशोर के श्रीरंग में लाल जी के श्रीरंग में जो आठ कुंज विराजमान हैं रंगद रसद वसुदा विशद विचित्र अमित कला और अमृताधि कुंज ये जो आठ कुंज हैं रंगद रसद रहस्य बसुदा पुन अरसुन विशद विचित्र अनु मित कला अमृताधि कुंज मध्य बेरत सदा अधिपति भूत श्री प्रिया लाल परस्पर श्री श्रीअंग रूपी जो कुंज हैं उनमें विलास कर रहे हैं पहले वर्णन किया जा सकता है रंगत कुंज है प्रेम रसत कुंज है वक्षस्थल रहस्य कुंज है बिहार वसुदा कुंज है सुहासा अमित कला विषर कुंज है कपोल विचित्र कुंज है जंघा अमित कला कुंज है अमृतादि कुंज है अधर तो यही अष्ट कुंज विराजमान है अंधकारी को से रस को बचाना है इसलिए कहा जाएगा वृंदावन की कुंज में बिहार कर रहे हैं अन्धकारी समझेगा हाँ कुंज में बिहार हो रहा है कुंज की वृंदावन की शोभा का वर्णन हो रहा है परंतु तो तत्वतः वो जो वर्णन है वह वर्णन श्री प्रियालाल इनके परस्पर श्रीअंग रूपी जो वृंदावन है उन श्रीअंग रूपी वृंदावन का ही वह विलास है तो वृंदाटव्यम माने जो अंग संघ रूपी जो अष्ट हैं, उन अष्ट में नव रस रसानंद कुंजे न जो नव नव रस को प्रदान करने वाली कुंज हैं उन कुंज में ही श्री जो सरकार आप विलास कर रहे हैं प्रिया जी की नुकुंज में श्याम सुंदर श्याम सुंदर के श्रीअंग रूपी नुकुंज में शिवप्रिया जहां विलास करती हुई विराजमान हैं रंगत, है। <laughs> रंगत रसद रहस्य बसुधा विचित्र अमित अमृतकला अमृतादिकुंज इन सब में जो विलास करते हुए आनंद से विराजमान रंगत रसद रहस्य हाँ और बसुदा रहसी और बसुदा रहसी और बसुदा रंगत कुंज है प्रिया लाल के हृदय का प्रेम रसद कुंज जो है वो श्री बक्ष स्थल लाल जी का वक्षस्थल प्रिया जी का बक्षस्थल रहस्य जो है वो बिहार कुंज वसुधा ये श्वास प्रिया जी की जो श्वास चल रही है लाल जी की जो श्वास चल रही है वही वसुधा कुंज है और उसने विषद विचित्र अनूप विशद कुंज है कपुल और विचित्र कुंज श्री चरण जंगा चरण और अमित कला नेत्र और माने आधार ये अष्ट जो है वो अष्ट कुंज श्रीमद वृंदावन की विराजमान श्री हरिप्रिया हर जी हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज महावाणी जी में माने कर रहे अधिपति भूप ये रसकों के अधिपति ये बिहार कर रहे हैं तो ये कहने के लिए माने उसे रस को छुपाने के लिए कहीं सामान्यता वर्णन किया गया कि बिंड आटव्याम नव रसानंद पुंजे नुकुंजे नव नव रस्से युक्त जो नुकुंजे हैं उनमें जहां पर गुंजन भृंगी कुल मुखरते जो कुंज कैसा है श्रीमद नहां पर गुंजन भृंगी कुल मुखरते भों का समूह जहां मुखरत गुंजार कर रहा है तत्त्वतः भोरे कौन है बोल सखी गण जो गायन कर रही है वही भोरे होकर के विराजमान अथवा जहां पर सखियों के नयन रूपी भोरे उस रूप माधुरी का गायन कर रहे हैं भृंग शब्द जो है वो पलक भौ फल नयन उनका ही वाचक होकर के विराजमान अंतरंग जो अर्थ है वो कहीं जहाँ गुंजत भ्रंगी भ्रंग गुंजार कर रहे हैं अर्थात सखियों के नयन भ्रंग जहाँ पर विचरण कर रहे हैं अथवा शिवप्रिया जी उनकी अलकावली वह भ्रंग के रूप में जहाँ गुंजार करती हुई और आभूषणों का जो सिंजन है वह गुंजार करते हुए विराजमान हो रहा है और मंज मंज प्रहास ही मंज मंजु प्रहास मंजुल प्रहास जहाँ पर हो रहा है ऐसे शिकुज में श्री श्याम सुंदर प्रिया जी विहार कर रहे हैं कभी श्रीमद वृंदावन में गेंद बच्ची खेलते हुए वे विराजमान हैं अन्य क्षेपण और निचेन एक गेंद का क्षेपण कर रहा है और दूसरा निचेन मने उसे पकड़ रहा है तो क्षेपण और निचे गेंद को कहीं कोई फेंक रहा है कोई गेंद को पकड़ रहा है तो ये जो अपूर्व गेंद है वो दिव्य जो बिलास वो बिलास जो है उनके ही क्षेत्र और निचे उनको ही फेंकने और ग्रहण करने की जो अपूर्व माधुरी है उसको प्राप्त करके प्राप्त संगोपनाद और कोई गेंद को छिपा रहा है कोई पकड़ रहा है कभी पकड़ रहा है कभी फेंक रहा है कभी छिपाते हुए विराजमान है तो कभी अपूर्व लज्जा का उदय हो रहा है कभी चंचलता पूर्वक आवेश में निज भाव को प्रकट किया जा रहा है कभी उस भाव सेवा को प्रीति सेवा को जो दिव्य सेवा है उस दिव्य सेवा को श्री लाल जी या प्रिया जी ग्रहण करते हुए विराजमान हो रहे हैं श्री लाल जी ग्रहण करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो क्षेपण निचैन और संगोपन ये तीन प्रकार से जो श्रीअंग अपूर्व विराजमान उनकी ही अपूर्व शोभा को श्रीअंग की शोभा रूपी उस गहन को स्वीकार करते हुए ग्रहण करते हुए और लज्जा में संगोपन करते हुए ये युगल कहीं विराजमान हो रहे हैं क्रीडजिया रसिक मिथुनम ऐसे क्रिया करते हुए ये रसिक मिथुन न न निरंतर जिया विजय प्राप्त करें क्रीडित जियात रसिक मिथुनम ये रसिक मिथुन विजय को प्राप्त करें क्लिप्त केली कदमम जहां पर केली के समूह को ये प्रकट करने वाले हैं क्लिप्त केली कर... तो क्लिप्त केली कदमम केली कदम जो है उस केली कदम को प्राप्त करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं माने सरकार आनंद पूर्वक उस केली को केली के समूह कदम माने समूह उसको प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे और अलंकार के माध्यम से केवल संकेत के माध्यम से समासोक्ति अलंकार के माध्यम से यहां पर उस रस का वर्णन किया जा रहा है समासोक्ति वहां होती है जहां पर प्रस्तुत कुछ है और अप्रस्तुत कुछ है। प्रस्तुत कुछन वृंदावन की प्रकृति का हो रहा है ऊपर से लगता है जैसे नेचर का वर्णन किया जा रहा है प्रकृति का वर्णन किया जा रहा है और भीतर उसके द्वारा संकेत रूप में कोई अद्भुत रहस्य उस रहस्य का ये सखीकरण आस्वादन कर रही हैं, जहां पर केवल तत्सुखी भाव ही है जहां इच्छा द्वैत ही एकमात्र प्रियालाल की इच्छा ही प्रधान होकर के विराजमान है उसी को जहां ग्रहण किया जा रहा है और उनकी इच्छा को सर्वोपरि बल देते हुए किसी दूसरे की इच्छा को नहीं प्रियालाल की जो अपनी इच्छा है उसको ही सर्वोपरि बल देते हुए जहां जितना भी व्यवहार है वो अनुशासित हो रहा उसको अनुशासन करने वाली जो वस्तु है वो श्रीजोर सरकार की इच्छा वही एकमात्र बल है त्य करी सो भली या भाव ही एकमात्र वहां विराजमान है तो उनका तुम्हारा सुख ही एकमात्र सुख है यह तस्खी भाव को धारण करके जहां शिवप्रियालाल आनंदपूरक क्रिया कर रहे रूप अम शारद चंद्रकोट बदने तो समासोक्त अलंकार के माध्यम से वृंदावन की शोभा के माध्यम से यहां श्री सरकार की जो शोभा है उस शोभा का वर्णन किया गया तन बन कह बन तन भयो सो ब्योरो वर्ण न जाए तन ही बन हो गया बन ही तन हो जाए इनमें ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है वर्णन नहीं किया जा सकता तो वृंदावन की जो शोभा है वो तत्वता वृंदावन की शोभा है ही नहीं तो जो लक्ष्य है वो लक्ष्य तो शिवप्रियालाल का बिलास है वृंदावन साक्षात विलास होकर के ही विराजमान है इसलिए श्री वृंदावन में जब निवास करें तब यही विचार रखना चाहिए कि श्री प्रियालाल का जो नव विलास है उस विलास के स्थान पर उनने कृपा करके हमको अधिकार दिया है कितनी बड़ी बात कितनी बड़ी बात यह भाव कहीं हृदय में कहीं आना चाहिए और उसको ये कृपा करके ये रसिक जन दिखाते हैं कोई दिखाता है तो दिखता है कोई सुनाता है तो सुनाई देता है ये एक पुराना सिद्धांत है बड़े बाबाजी महाराज श्री राधे का रग, रमन चरण राधे चरणदास दास बाबाजी महाराज उनके ये आखन है कि कोई दिखाता है तो दिखता है कोई सुनाता है तो सुनाई देता है न कोई अपने आप से देख सकता है न कोई सुन सुन सकता है और ये रसिक जन उस रस को कृपा करके दिखाते रूपम हम शारद चंद्रकोट बदने धम्मिल्ल मल्ली सृजा मामो दैर बिकली कृता ले पटले राधे कदाते तेदुतम ग्रैवे अंचल कंब कंठे मृदतोल बल्ली लसत कंकड़े पट्टुकूल रणन मंजीर पादाम भुजे। जी की रूप माधुरी श्रृंगार की माधुरी का दर्शन कर रही हैं सखी के रूपम शारद चंद्र कोटि बदनम की जी का जो रूप है वह शरद लीन चंद्रमा करोड़ों चंद्रमा की शोभा एक जगह जैसे एकत्रित हो गई हो ऐसा उनका मुख्य है शीन चंद्रमा बड़ा सुंदर परंतु करोड़ों चंद्रमा एक साथ हो जाए उस समय जो शोभा होगी वैसा उनका मुख है। क्योंकि कोई दूसरा हमारे पास में वर्णन करने के लिए उपमान नहीं है इसलिए उपमान वर्णन करेंगे उपमान वर्णन करने में ये जो उपमान है जो दुश्यमान जो सुंदर वस्तु है उनको ही कहीं प्रयोग किया जाएगा अन्यथा वो दिव्य प्राकृतिक जो वस्तु हैं, उनसे तो उनकी तुलना की कैसे आ सकती है परंतु विवशता है कोई दूसरा हमारे पास में साधन है नहीं इसलिए इन्हीं उपमानों को कहीं ग्रहण किया जाए तो रूपम शारद चंद्रकोट बदने शिवप्रिया जी का रूप रूप का तात्पर्य है कि जहां श्री अंग का अपूर्व जो सौष्ठव है वो सौष्ठव ही उसका नाम है रूप अंग अंग की जो संघटना है वह संघटना वह अद्भुत होकर के विराजमान तो रूपम हम शारद चंद्रकोट बंद रूप जो है वो शरद काल के चंद्रमा के समान करोड़ों चंद्रमा के समान है धमिल्ल मलनी सृजा और जहां मल्ली की अपूर्व मल्ली जो पुष्प है मल्ल का के पुष्प उनका सुंदर धममिल उनकी सुंदर बहनी उनको माला उसको जिन्होंने अपने केश में लपेट रखा है धमिल माने अलग से लपेटी हुई माला और माम सुरजाम सुरजाम आमोदई बिकली कृताल पटले धमिल्ल मलनी सुरजाम आमोदई बिकली कृताल पटले और उस धमिल से जो आमोद माने गंध नकल रही है उस गंध के द्वारा भोरा भोरागण खिंचे हुए चले आ रहे हैं यहाँ पर भोरा कौन है बोले भोरा सखियों के नयन श्री प्रिया जी के श्रीअंग की कांति के द्वारा ही वे सखीगण सब खिंची हुई भ्रमर रसिक जन खिंचे हुए चले आ रहे हैं आमोद माने उसकी सुगंध से में से मान निकाल लेंगे आमोदई बच जाएगा तो आमोदय विकली कृताल पटले जो अली माने भोनाओं का पटल है वह बिकल हो रहा है उस गंध से आकर्षित होकर के वे विराजमान हो रहे हैं हाँ विकल कर रहे हैं माने चंचल हो रहा है अली पटल भौनों का समूह पटल माने समूह मैंने नए नौका सम्भू सखीर उसको देखने के लिए व्याकुल हो रही है राधे कदाते तेदूतम हे श्री राधे के ऐसा आपका अद्भुत जो रूप है उस रूप का मैं कब दर्शन करूंगी आप मुझे उसका दर्शन कृपा करके दिखाएं दिलाए मैं अनधिकारी हूं अपराधी हूं फिर भी आप ही उस कृपा को प्रदान कर सकती हैं कृपा करके उस रूप को मुझे प्रदान करें गईरोजल कंब कंठ हे शिराधिक आप कंबु मान शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं जिनका कंठ शंख के समान शोभा को प्राप्त हो रहा है ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला होते हुए जो विराजमान है ऐसे कंबक होकर के आप विराजमान हैं और उसके ऊपर भी गईवे सुंदर आपने गईवे कहते हैं हार रत्नों का जो हार है सुवर्ण का हार है उसको गले में धारण कर रखा है तो भरी हुई जो ग्रीवा उसमें सोने का रत्न जटन जो हार ग्रीवे वह अपूर्व शोहा को प्राप्त हो रहा है तो गरीवे उज्जवल कंबु कम, कंठ उज्वल जो कंबू के समान शंख के समान कंठ है ऐसी के और मूल दो लसक कंकड़े और आपकी दो हुए भुजाए परम कोमल होकर के विराजमान हैं उन कोमल लता रूपी बल्ली माने लता भुजा रूपी लता में कंकड़े हाथ में कंकड़ उनको आपने धारण किया हुआ है आपने अपने हाथ में मधुर जो भुज लता उसमें आपने कंकण अपूर् रूप से धारण करके धारण किए हुए हैं ऐसे अपूर्व कंकड़ों से युक्त आपके श्री हस्त का मैं कब दर्शन करूंगी चटकरावा नाम करके एक सखी है वो ही कंगन रूप में विराजमान उस सखी का ही एक दूसरा रूप कंगन है जो अंग संगनी सखी है उसमें चटकरावा नाम करके सखी का उल्लेख किया तो चटकरावा मैंने चटक परम सुंदर चटक झणत्कार करते हुए राव माने स्वर करने वाली जो सखी तो लसत दौड़बल चलत कंकड़े आपकी परम सुंदर जो दौड़बलि माने भुजा उनमें जो चंचल कंकण हैं वो कंकण अपूर्व से स्वर कर रहे हैं मानो जो चटक रावा नाम करके जो सखी है वही कंकड़ का रूप धारण करके श्रीहस्ती के ऊपर विराजमान है ये सखीगण अमित सेवा अमित प्रकार से अमित रूप धारण करके करती विक्षे पट्ट दुकूल बासिनी हे श्री राधिके आपने रेशमी पटोला की जो साड़ी है उसको धारण कर रखी है पट्ट दुकुल उनको धारण किया हुआ है पटोला की जो सुंदर साड़ी वह शोभा को प्राप्त हो रही है और रणित मंजीर पादामबुजे और आपके चरणों में मंजीर माने जो अपूर्व नूपुर हैं वो नूपुर गोपुरा नाम करके जो सखी है वही नूपुर बन करके श्री अंग में विराजमान है जो अभिलाषिणी नाम करके सखी है वही जेहर बन करके चरणों में विराजमान है और जो सुसद्नावती नाम करके सखी है वही बिछुआ बनकर के श्री चरणों में विराजमान लस्कंद दर्शन किए तो उसी का वर्णन कर रहे हैं कि गोपुरा नामक नूपुर आभावती नामक पदपत्र और सुसद्नावती नाम करके बिछुआ ज्योति प्रकाशा नाम करके अनव सखी वे ही जहां विराजमान तो पादम्बुजे मंजीर माने चरणों के रूप वे पादाम्बुजे माने चरणों में अपूर् से शोभा को प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे दोबारा सुन रहे रूपन चांद्र चंद्र चंद्रकोट बदने शरतकालीन जो चंद्रमा उनकी अपूर्व जो ज्योत्ना उसकी शोभा का समेकित होकर के घनीभूत होकर के जैसे एक जगह घनीभूत हो गया हो ऐसा आपका मुख की कांति को प्रकट करने वाला श्रीमुख और उसकी कांति है तो रूप ऐसा जो शरतकालीन करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को प्रकट करने वाला है और धममिल्ल मल्ली सृजा आप आपने मलने की सुंदर माला उसको धारण कर रखी है जिस माला के आमोद से सृम आमोद माला के आमोद से बिकली कृताले पटले भोरा खिंचे हुए चले आ रहे हैं राधे राधेम के श्री राधे आपका ऐसा अद्भुत जो स्वरूप है वो अद्भुत स्वरूप विराजमान है ग्रैव्य कम्बकंठे आपने शंख के समान अपनी ग्रीवा में ग्र माने सुंदर हार उज्ज्वल हार धारण कर रखा है और मृदु मृद बल्ली लसत कंकड़े आपकी जो भुजाएं हैं उन भुजाओं में चंचल कंकर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं वीक्षे पट्ट दुकूल बासनी इस प्रकार पट्ट दुकूल रेशमी वस्त्र को धारण किए हुए हे श्री विराजमान हैं रणत मंजीर पादाम बुझे और जहां पर चरणों में सुंदर मंजीर वह अपूर् से शोहा को प्राप्त हो रहे हैं रस कंकल का नाम है चटकर रावा चटकर रावा कंकूप तो जो है वो गोपुरा सखी है गोपुरा सखी नूपुर और आभावती सखी पदपत्र है ज्योति प्रकाश सखी अन्वट है इतो भय मितस्त्रपा कुल मितो यशो हिन्स्ती अखिल श्रिंगल, श्रृंखल श्रृंखलाम अखी निवासस्तया सगद मुदीत सुबहु मोहना कथम कथम राधिके कब वो अवसर होगा जबकि आप में अनेक भावों का भावोदय भाव संधि भाव सबलता और भाव शांति ये चार वस्तुएं प्रकट होंगी एक भाव का उदय होना भाव उदय, एक भाव में दूसरा भाव मिल जाना भाव संधि कई भावों का एक साथ मिलना भाव सबलता और किसी एक भाव का फिर से शांत हो जाना वह है भाव शांति तो भाव उदय भाव संधि भाव सबलता और भाव शांति इन चार स्थितियों में मनस्थितियों में आपका जो आस्वाद है श्री श्याम सुंदर का आस्वाद वह अद्भुत होकर के विराजमान, और ये सारी भाव रूपी सखिया मूल जो प्रीति रूपी सखी है उसकी वृद्धि करने वाली है उसकी सहायता होकर के बिराजमान पहली नंबर कर सखी चार प्रकार की हैं, एक सखी है अंतर्गत भाव रूपा सखी दूसरी है अंग तीसरी है अग्रवर्तनी और चौथी है अनुगता चार प्रकार की सखी है भाव रूपा जो सखी है वे भी मूल स्थाई भाव रूपी जो सखी है उस सखी की सेवा करने वाली श्याम सुंदर की प्रति जो आसक्ति है उस आसक्ति का नाम है कृष्णरती और उसकी सहायता करने के लिए अन्य दासियों के रूप में बहुत सारी सखियां यहां आ गई हैं तो जो सखी आ गई हैं उनमें इतो भय कवि शिवप्रिया जी में भय है तो एक बार भय रूपी सखी आई सेवा करने के लिए तो प्रीति रूपी जो सखी है कृष्ण को सुख प्रदान करूं ये जो मूल भावना है स्थाई इस भाव इसकी सहायता करने के लिए भय रूपी जो सखी है वो भाई रूपी सखी आई और भाई रूपी सखी जब आई तो ये तस्त्रपा उसके साथ में लज्जा रूपी जो सखी है वो और जुड़ गई कुल मिता फिर कुल का गौरव कुल की मर्यादा वो एक सखी आई तो कुल मिता यशह तो कुल मान्य लोक मर्यादा रूपी कुल रूपी कुल का यश रूपी जो सखी है वो भी भाव उसमें जुड़ा और फिर अन्य कहा जो शोभा श्याम सुंदर की शोभा वो शोभा भी बरबस आकर्षित कर रही है तो एक और भय है दूसरी ओर लज्जा है एक और कुल है दूसरी ओर कुल की और व्यक्तिगत जो यश है वो यश है और व्यक्तिगत श्याम सुंदर की शोभा है श्यामचंदर की शोभा सब पे भारी पड़ गई भय लज्जा कुल मर्यादा और अपनी जो विवेक सबके ऊपर श्री श्याम सुंदर की जो श्री है वह श्री भारी पड़ जाती है और शिवप्रिया जी को बर्वस आकर्षित करती है हिनासी अखिल श्रृंखला फिर भी है शिविर आधिक आप जितनी भी श्रृंखलाएं हैं उन सारी श्रृंखलाओं को दूर कर देती हैं पहले भय नामक जो भाव है उसका भावोदय हुआ फिर उसमें लज्जा रूपी भाव आकर के मिला तो भाव संधि हो गई फिर उसमें कुल की मर्यादा और यश इनके भाव आकर के मिले यशो मर्यादा तो उनके द्वारा भाव शावल्य हुआ परंतु श्री श्यामचंदर की शोभा का दर्शन करके मिलन की अभिलाषा में तीनों जो भाव आए उन सबों को दबा दिया गया तो श्री शोभा जो है उस शोभा ने जैसे सारे भाव उन सबों को दबा दिया जैसा कि श्रीमद भागवत ने वर्णन किया पीतवा मुकुंद मुखसारग मक्ष भंग श्री प्रिया जी श्याम सुंदर गैया चरा करके लौट रहे हैं प्रिया अपने गवाक्ष में बैठी श्याम सुंदर की शोभा का दर्शन कर रही हैं श्री प्रिया अनुभव कर रही हैं कि आहा मेरे नयन तृप्त हुए श्याम सुंदर के रूप का दर्शन करके कान तृप्त हो गए श्याम सुंदर के प्रेमनाथ का श्रवण करके का भी तृप्त हो रही है शाम सुंदर की जो अपूर्व माला उसकी गंध आ रही है उस गंध के द्वारा मेरी भी तृप्त हो रही है परंतु तो हाय शरीर में दो इंद्रिया ऐसी हैं ज्ञान इंद्रिया जो तृप्त नहीं हुई एक तो अधर का पान नहीं मिल रहा है दूर से दर्शन हो रहे हैं अधरा का पान नहीं है और एक त्वचा तो प्यारे का आलिंगन नहीं कर पा कर पा रही हूं तो त्विंद्री और रसनेन्द्रीय दो तृप्त नहीं है बाकी की तीन इंद्री जो हैं ज्ञानेंद्रियों में वे तृप्ति को प्राप्त किए हुए हैं दृग इंद्रिय और घाणेन्द्रिय नासका नासका काम और नयन ये तीन तो तृप्त हो गए श्याम सुंदर का दर्शन करके परंतु अधर और त्वचा ये दो इंद्रिया तृप्त नहीं हो रही है ऐसी स्थिति में शिवप्रिया पर रहा नहीं गया और प्रिया स्वयं दूती बन गई नायिका स्वयं दूती नहीं बनती है बड़ी कठिन है पांतो कभी अपना अभियोग प्रस्तुत करने के लिए स्वयं ही शिवप्रिया दूती बन गई और दूती बनकर के उन्होंने अपने से अभिन्न अपने मुस्कान रूपी पत्र का और उत्सुकता सखा के साथ में कटाक्ष रूपी सखी को भेजा सु नेत्र रूपी सखी के माध्यम से कटाक्ष रूपी सखी के माध्यम से शिप्रिया ने अपनी मुस्कान रूपी भेंट और उत्सुकता रूपी जो भेंट मुस्कान रूपी पत्र का पत्र और उत्सुकता रूपी काम सुंदर के पास में जो भेजी नैनो से कटाक्ष जो है वो कटाक्ष पात करते हुए श्याम सुंदर की ओर अपनी उत्सुकता को जब व्यक्त किया उस उत्सुकता को व्यक्त करके श्री श्याम सुंदर ने जैसे ही आते आते देखा कटाक्ष को अपने पास उत्सुकता के सहित जैसे आते हुए देखा कि उत्सुकता रूपी भेंट और नयन रूपी कटाक्ष के कटाक्ष रूपी सखी उत्सुकता रूपी भेंट लेकर के मुस्कान रूपी पत्र लेकर के मेरे पास में आ रही हैं श्री श्याम ने उत्सुकता पूर्वक मुस्कुराते हुए उस कटाक्ष का स्वागत किया और कटाक्ष का स्वागत करके ये चीज तो हमारी है हमारे लिए भेजी गई है ऐसा विचार करके कोई नहीं दे रहा है फिर भी छीन लिया उसको उत्सुक उस मामने शीशाम चंद ने छीन लिया और छीन करके जो नेत्र रूपी सखी उत्सुकता को लेकर के मुस्कान को लेकर के आई थी उस मुस्कान रूपी पत्रिका को तो लिया ही उत्सुकता को तो लिया ही उस नेत्री सखी को भी बंदी बना लिया ये कहा कि भले बात है कि जो पत्र पत्रवाहक आया है उस पत्र पत्रक को भी तुम बंदी बना लो ऐसे श्री प्रिया जी की दृष्टि श्याम सुंदर से हटी नहीं रही है उसको भी श्री श्याम सुंदर ने बंदी बना लिया पीतवा मुकुंदमुख सारक हम अक्षर गई उस मुक्की मधुरमा को नेतों के द्वारा और जो जो हैं उनके कताक्ष जो हैं, उन कताक्ष के माध्यम से जिससे को श्री श्याम ने जैसे ही प्राप्त किया सत्कार को प्राप्त करके श्री श्याम आज नयन रूपी पत्र बाहिका को भी बंदी बना करके रखते हैं उस समय श्री किशोर के हृदय में विराजमान लज्जा रूपी जो कोशाध्यक्षा है उसने कहा कि हा नायिका को स्वयं अभियोग तो नहीं करना चाहिए स्वाभियोग करे तो ये तो नायिका के गौरव को न्यून करने वाली बात हो जाएगी इसलिए लज्जा रूपी कोशाध्यक्षा उस समय तुरंत ही श्याम सुंदर के पास में झगड़ा करने के लिए पहुंच गई और कह रहे हैं हमारी सखी के कटाक्ष रूपी सखी उसको आपने बंदी बना लिया ये उचित नहीं है वह कटाक्ष रूपी जो सखी है वो लज्जा रूपी जो सखी है जो श्री जी के हृदय की कोषाध्यक्षा होकर के विराजमान है वह अपने धन को वापस लाने के लिए झगड़ा कर रही है तो श्याम सुंदर की उत्सुकता और श्री प्रिया जी की लज्जारूपी सखी इन दोनों में भिड़ंत तो हो गई वो कह रही नहीं नहीं जो मंद मुस्कान रूपी जो पत्रिका भेजी गई है उत्सुकता रूपी जो भेंट प्रदान की गई है इस भेंट को पत्रिका को ये आपके लिए थोड़ी थी आपने जबरदस्ती हमारी सखी को बंदी बना लिया है ये उचित नहीं है इसको वापस करो वापस करो उस समय जब दो लज्जा में और श्याम सुंदर की उत्सुकता रूपी सखा और शिव प्रिया जी की लज्जा रूपी सखी दोनों कोषाध्यक्षों में आपस में झगड़ा होने लगा उस समय बीच में ही बीच विचार करने के लिए जैसे कभी पौर्णमासी जी आ जाती हैं ऐसे कृपा रूपी जो सखी है वो बीच में उदय हुई और कृपा रूपी सखी ने बीच में आकर के कहा कि श्याम सुंदर पौन मास जी ने कहलवाया है आपने शिवप्रिया के कटाक्ष रूपी सखी को जो बंदी बना लिया है वो उचित नहीं है इस सखी को छोड़ दो मैं जामिन हूं बीच में गवाई हूं जब पूर्णोष काल में चंद्रोदय होगा उस समय आपकी अभिलषित जो वस्तु हैं ये सभी शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनको प्रदान करने वाली जो अविल आपका धन है वह धन आपको मैं समर्पित करवाऊंगी मैं जामिन होकर के बीच में विराजमान ऐसे कपाल क्रपार, कृपा रूपी जो सखी है वो कृपा रूपी सखी इन दोनों को के बीच में उस समय समझौता कराती हुई विराजमान होती है तो वहां पर जैसे अनेक सखियों का संबर्ध भाव उदय भाव संधि भाव सबलता भाव शांति ये उदय होती है इसी प्रकार यहाँ पर भी इतो भीशोर जी के हृदय में कभी भय है मुग्धा नायिका है तो मुग्धा नवय कामा काम रत मुग्धा जो है उसका स्वरूप है कि वो नवय से युक्त होती है मिलन की कामना वाली होती है परंतु वह रति में वामता धारण करके लज्जा को धारण करके विराजमान है तो ये तो भयम इधर भय है इतस्तृपा कभी तृपा आकर के लज्जा आकर के उदय हो जाती है दो भावों का संत की संधि हुई कुलम इतः इधर कुल का गर्व है कुल की मर्यादा है यश उधर यश नाम करके जो भाव है वो उधर हो करके श्री प्रिया में गर्व को उत्पन्न करते हुए विराजमान है और श्री इत और उधर श्याम सुंदर की शोभा वो विराजमान है परंतु ये श्री राधे के श्याम सुंदर की शोभा के वशीभूत हो करके जितनी भी भय लज्जा उल गर्व और अपनी कुल की मर्यादा और निज का गर्व इन सारी वस्तुओं को हिनस्ती नष्ट कर देती हैं, त्याग देती हैं और अखिल श्रृंखला अपी जितनी भी श्रृंखला है उन श्रृंखलाओं को भय तृपा कुल मर्यादा और गर्व इन सारी मर्यादाओं को सारी श्रृंखलाओं को त्याग कर देती हैं और सखी निवास और, और तो और क्या सखियों के कुंज उन सखियों की कुंजों का भी त्याग करके संकेत कुंज में जल्दी से हे शिव प्रिय आप जाती हैं तो सखी निवास सखियों के साथ में जो निवास करना है उसका भी त्याग करके श्री श्याम सुंदर को संकेतित जो कुंज है उसमें आप जाती हैं सगन मुदीरतम सु बहु मंगो मनोकांक्षया कथम कथई ईश्वरी प्रहस्त कदम से उस समय सद गुदी ये गदगद होकर के श्री राधिका जब श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन करेंगी सगदगद मुदीरित गदगद होकर के श्री राधिका जब श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन करेंगी उस समय सुबह मोहनाकांक्षा श्याम सुंदर की मिलन की आकांक्षा में जब आप गदगद होकर के गायन करेंगी उस समय मैं आम्रेडन पूर्वक कब पूछूंगी कथम कथम ऐश्वरी हे स्वामी क्या, क्या हुआ आगे क्या हुआ आगे क्या हुआ ऐसे आम्रेडन करते हुए मैं तब आपसे श्याम सुंदर का आपने जो माधुर्य अनुभव किया है उस माधुर्य को आपके मुख से कहलवाने के लिए आपसे प्रश्न करूंगी सखी का ये स्वभाव है सखी की सेवाओं में एक सेवा वर्णन की गई कि सखी का स्वभाव है कि वह रहस्यो घाट पाटवम ये सखी का एक गुण है कि रहस्य का उद्घाटन करने में वो बड़ी पटु होती है तो कथम कथम आगे क्या हुआ आगे क्या हुआ ऐसा कहकर के उस लीला का आपके मुख से ही श्रवण करने के लिए मैं आम्बेडन करूंगी आंबेडन कहते हैं किसी एक बात को कई कई बार उसका नाम है आम्बेडन तो हे शिव के कम मैं आंबेडन करूंगी कथम कथम आगे क्या हुआ आगे क्या हुआ कैसे रूपमाधुरी थी कैसी रूपमाधुरी थी इसका मैं कब गायन करती हुई पूछती हुई विराजमान होंगी दोबारा ये तो भयम एक और तुम्हारे हृदय में भय था दूसरी ओर इत लज्जा थी कुल मिता तीसरी ओर कुल की मर्यादा थी फिर यश आपका जो यश जगत में विख्यात है उसका गर्व था और श्रीतः आपकी शोभा परंतु श्याम सुंदर का प्रीति श्याम सुंदर की शोभा इतनी भारी हो रही है कि उसने इन पांचों चीजों को भय तृपा कुल की मर्यादा गर्व और आपकी शोभा इन सब को कहीं जीत लिया है बरबस आकर्षित कर लिया है हिनस्ती। उनको आप त्याग करके अखिल श्रृंखला में जितनी भी श्रृंखलाएं हैं उनका भी त्याग करके सखी निवासस्या सखियों की कुंज में जो आप निवास कर रही थी उसका भी त्याग करके शाम सुंदर की के लिए संकेत कुंज में सखियों के साथ जल्दी से गमन करती हैं जिस कुंज में संकेत किया है उस कुंज में गमन करती हैं और सदगद के आप हम सखियों के सामने अपने हृदय के प्रीति को गदगद स्वर में जिस समय कह सकती हैं कह रही हैं उस समय सुबहो मोहना परम आकांक्षा में मोहन की आकांक्षा में आप जो बार बार श्री शाम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन करने के लिए बैठते हैं उस समय मैं आम्रणन करते हुए तब आपसे पूछूंगी कि कथम कथम कथय कथम कथम ऐश्वरी हे स्वामिनी और आगे कैसे हुआ और आगे क्या हुआ क्या क्या हुआ और कहो और कहो ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसे कहकर के बात में बात निकाल करके आपके माधुरी में उद्घाटन आपके मुख से श्रवण करूंगी और उस मुख के आपके जो वचन है उन द्वारा जो भाव का जैसा वर्णन किया जा सकता है संवाद शैली में जैसे भाव का प्रकाशन होता है वैसा वर्णन शैली में नहीं हो सकता है संवाद में एक वाक्य आधे वाक्य में न जाने कितने भाव एक साथ प्रकट हो जाते हैं एक संबोधन में न जाने कितने भाव सामने प्रकट हो जाते हैं कितनी मनस्थितियां एक संबोधन को प्रकट कर देती हैं वर्णन करने के लिए बैठेंगे तो उसके लिए पूरा का पूरा विस्तार चाहिए इसलिए रसिक जन जब वर्णन करने के लिए बैठते हैं तो संवाद के माध्यम से ही वे वर्णन करते हैं विवरण के माध्यम से वर्णन नहीं किया जाता है संवाद के माध्यम से वर्णन होता है और संवाद में बात में बात निकल करके आती है श्री केन्द्र के जितने भी पद हैं वे सर्व संवाद शैली में विवरण शैली में है नहीं कहीं कहीं रास का वर्णन है वो भी संवाद शैली में ही है उसको भी संवाद के अंतर्गत न आज श्री श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं हरि नृत्य कर रहे हैं अब ये विवरण है जो डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है वो डिस्क्रिप्शन भी तह कहीं संवाद शैली में एक सखी पूछ रही है दूसरा उसका वर्णन कर रही है वो भी संवाद का अंग है तो क्योंकि संवाद में किसी बात को एक शब्द के माध्यम से एक संबोधन के माध्यम से जिस तरह से वर्णन किया जा सकता है उतना वर्णन किसी दूसरे प्रकार से नहीं किया जा सकता और रस का वर्णन इतना कठिन है श्री अतुल कृष्ण जी महाराज बड़ा स्नेह रखते थे उनके एक बचन याद आते हैं बोले श्री निकुंज लीला का वर्णन इतना कठिन है कि यदि यहाँ पर जरा सा संबोधन गड़बड़ हो जाए तो नायिका बदल जाती है हाँ एक संबोधन गड़बड़ हो जाए तो नायिका मुग्धा की अपेक्षा स्वयं दीदी बन जाएगी पौला हो जाएगी तो ये अत्यंत अत्यंत कठिन रस का वर्णन है वो अत्यंत कठिन और बिना पूर्ण अनु के रस का वर्णन संभव नहीं है जो श्री किशोरी जो कहलाए वही कहा जा सकता है अपनी बुद्धि से यदि कहा जाएगा तो सब गौर हो जाएगा कहीं संबोधन जो है वो बदल जाएंगे और आगे कह रहे हैं श्याम चाट तरान कुरवत सहा लापन प्रणे गृहाने दुकूल पल्लव महोक्षसी बिभ्रे भुज बल रोमश्रिया दृष्टि मूर्तिम पश्या हाथ ततः राधिक कव मैं आपकी विभिन्न भंग माओ का दर्शन करूंगी उन विभिन्न छवियों का मैं दर्शन करूंगी श्यामे चाट तरान कुर्वती कब वो अवसर होगा श्याम सुंदर आपकी चाट का कर रहे हैं चाट तरानी श्यामे माने श्री कृष्ण चाट तर तरणी रुतानी रुता जो चाटो रुत माने खुशामद करते हुए श्री श्याम सुंदर प्रार्थना करते हुए विराजमान हैं। श्यामे चाटो रुता करवती, श्याम सुंदर करते हुए जब विराजमान हो रहे हैं ये भाव सप्तमी है आ, वो सप्तमी का जो प्रयोग है वो भाव में सप्तमी सहा सहालापान प्रणेत्रिमया आपके साथ में आलापान प्रणे त्रिमया मैं बातचीत करते हुए आपको श्री श्याम के पास में ले जा रही हूं आलापान प्रणेत्री आपके साथ में आलाप करती हुई मैं आलाप आलाप को बढ़ाती हुई वार्तालाप को बढ़ाती हुई मैं कब आगे बढ़ूंगी गृणाने से दुकूल पल्लव महो कब श्री श्याम सुंदर गृणाने से दुकूल पल्लव आपके दुपट्टे के पल्ले को पकड़ते हुए श्री श्याम जिस समय आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं उस समय अहो अहोकृत्य मामी आप कब हंकार करती हुई मेरी ओर देखेंगे और मेरी ओर देख करके मानो अरे चंचले बहाना बना करके इसीलिए मुझे यहां पर लाई थी ऐसा कहकर मुझसे टेढ़े बचन कहेंगी तो हुकृत्य माम वृक्ष से करके तब मेरी ओर देखेंगे विभ्राणे भुज बल्ल मूल से इतना होते हुए भी श्री श्यामचुंदर मानेंगे नहीं और उस समय भुजबल बल्ल जब विभ्राणे माने आपकी भुज बल्ली को श्यामचंदर पकड़ेंगे उस समय आप उल्लसित होकर के विराजमान ये मृदमान का वर्णन है श्री प्रियाजी में सर्वदा स्वाभाविक मृदमान विराजमान मान जो है वो दो प्रकार का है एक मान है साजमान मृदमान और दूसरा मान है दृढ़मान जो दृढ़मान है वो भी कवि ललितमान के रूप में कहीं विराजमान होता है कभी वही जो मान है वो अद्भुत रूप में कहीं कठिन मान के रूप में भी सामने आता है तो ये मान जो है वो मान अद्भुत रूप से विराजमान एक है स्थूल मान एक है सूक्ष्म मान, मान मान के दो भेद स्थूल मान स्थूलमान सहेतु तो होता है परंतु जो सूक्ष्म मान है उसमें कोई हेतु नहीं होता है मान क्यों हो रहा है उसको कोई हेतु है। तो तो है है है है धारण करेंगी लज्जाशील एक स्थूल मान मान मान दूसरा सूक्ष्म सूक्ष्म जो है वो अहितुक है जबकि स्थूल मान उसमें कोई कोई हेतु है कभी गोत्र स्खलन हुआ है कभी श्याम सुंदर के श्रीअंग के ऊपर अन्य नायकाओं के मिलन के चिन्ह दिख रहे हैं कोई कोई अपराध है, को को है श्याम सुंदर का तब तो मान हुआ तो कभी अपराध को देख करके मान है कभी स्वाभाविक रूप में मान है तो स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के मान इसमें भी जो स्थूल मान है वो स्थूल मान भी दो दो प्रकार का है कहीं उदात्त मान है और कहीं ललित मान है चंदावली जी का जो मान है वो है उदात्तमान और श्री जी का जो मान है जो वह है ललित मान में प्रिया कठोर शब्दों का भी प्रयोग करती हैं। मान दर् होता है परंतु तो मान में श्री प्रिया बड़े आदरण शब्दों का ही श्री चंदावनी जी प्रयोग करती हैं वहां पर अरे शठ अरे लंपट अरे बिट अरे चंचल अरे शाम ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं होगा प्रिया जी के मान में कठोर शब्दों का प्रयोग है चंद्रावली जी के मान में हे ब्रजराज कुमार ठीक है तुम्हारा तो ये स्वभाव है राजा हो ठीक है ऐसे वचन का प्रयोग कर देंगे तो उदात्त उदातमान सर्वदा घृत में होता है और ललित मान ये सर्वदा मधुस्नेह जो है उसमें होता है और उसको धारण करके ये विराजमान है परन्तु जो सूक्ष्म मान है यहां पर सूक्ष्म मान का वर्णन है नुकुंज में प्राय मान ही है ये जहामान ये मान जो है वो स्थूल मान तो कभी कभी है तत्वतः सूक्ष्मान यह तो श्री प्रिया जी का स्वभाव है तो उसी सूक्ष्म मान का वर्णन कर रहे हैं रसको निरूपण किया के तन को निमुष नहीं बीछ रहे ना दूर बैठे और एक तो मान बिहार में मरत नैनिकी कोर तनिक तनिक एक क्षण के लिए भी नहीं बीछ रहे इनके नेत्र दूर नहीं होते हैं प्रिया छुपाने का प्रयास करती है चुप चुप करके श्याम सुंदर को देख लेती तो जो सहीज मान है मानी स्वभाव है वो तो जाएगा नहीं वो तो चाहे कितनी भी उत्सुकता हो तभी मान्य स्वभाव तो बना जाएगा वो तो मान्य स्वभाव तो जाएगा नहीं तो तनिक निमिष नहीं बिछोड़े एक क्षण के लिए निमिष मात्र के लिए भी ये बिछड़ते नहीं और ना दूर बैठे और जहां सूक्ष्मान है मृदमान है उस मृदमान में ना दूर बैठे और ये भी नहीं है कि नुकुंज मंदिर को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाए दूसरी जगह जाएंगे नहीं ए तो मान बिहार में बिहार में केवल इतना ही मान है कि मूर्त नैनी की कोर मित्र की कोर तेरी हो जाएगी श्याम सुंदर कितने थर फरा जाएंगे काफ जाएंगे डर जाएंगे और मान को मना रहे हैं जहां पर वो वर्णन कर रहे हैं कि श्री श्याम शामे चाटू ने कु श्री श्याम सुंदर चाटकारता कर रहे हैं तो चाटकारता करने पर नहीं माने तब सहा लापान प्रलेत्री मया मैं आपके साथ में वार्तालाप करते हुए आलाप करते हुए आलापान प्रलेत्री मया सखी जो है वो श्याम सुंदर को प्रिया जी के मान को कम करने के लिए प्रलाप करेगी कहेगी कि अरी सखी तुझे नीली सारी का बड़, सारी बड़ी पसंद है तुझे मिले जो अर्धरात्रि है शाम रात्रि वो तुझे पसंद है तेरा नाम भी श्यामा है तूने आभूषण तू ने आभूषण के धारण कर रखे हैं फिर शाम से इतनी दुख क्रोध क्यों कर रही हो ऐसे जैसे कहोगी मैं कहूंगी से तुम्हारे अर्म पर मुस्कान आ जाएगी तो सखी प्रिया जी के मान को दूर करने के लिए आधार पर मुस्कान लाने के लिए कोई ऐसी बात करती है जिससे प्रिया के अधरों पर मुस्कान आए और जहां मुस्कान आए वहां समझना चाहिए कि मांग गया शिवप्रिया की अनुमति मिल जाएगी तो शाम चापकारता कर रहे हैं परंतु मांग नहीं जा रहा है उस समय सह आलापान प्रणत्री मया मैं तुम्हारे साथ में आलाप करती हुई विराजमान होंगी और जैसे ही तुम्हारे चेहरे के ऊपर मुस्कान आई कि अरे सखी तुझे शाम रात्रि पसंद है शाम वस्त्र पसंद है शाम आभूषण पसंद है नाम भी तेरा शामा शामा जो मृग म्र्ग मृग है मृगी वो तुझे पसंद है परंतु तो अब शाम से ऐठ क्यों कर रही है ऐसा कहते ही तेरी मुस्पर जो मुस्कान आएगी मुस्कान देखते ही गृहने से दुकुल पल्लवम श्री श्याम सुंदर दुकूल पल्लव जैसे ही तुम्हारा ग्रहण करेंगे ग्रहण करेंगे उस समय अहो हुकृत जब हंकार करके तुम मेरी ओर देखोगी उस समय श्याम सुंदर मानेंगे नहीं अभिभ्राणे भुजि बल्लिम जब आपके श्री भुजा को ग्रहण करेंगे उल्लसते उस समय आप उल्लसित रोमान, रोम सृजालंकर्ता रोम की रोमांचिकी की सूज माला उससे अलंकृत होकर के विराजमान हो जाओगी ऐसे आपका दर्शन करके रसमूर्ति आपका दर्शन करके किम पश्च्या हास्यम तथा हा। मैं आपका आपके हास्य का प्रियालाल दोनों फिर हास्य करते हुए जो विराजमान होंगे उस माधुर्य का कब मैं दर्शन करूंगी इस प्रकार श्री प्रिया को लाल जी के साथ में मिलाकर के परस्पर हास विलास रास रास और विलास इन दोनों में प्रवृत्त कराते हुए रास माने विभिन्न प्रकार के क्रिया और विलास माने श्री प्रिया लाल का जहां परस्पर मिलन तो मिलन और क्रिया इन दोनों को प्रस्तुत करते हुए कौ मैं बिराजमान होंगी ऐसा सौभाग्य ही श्री राधि के आप कृपा करके मुझे प्रदान करें बोलो श्री मरन मोहन लाल की जय गौर हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा हरि गोविंद जय जय राभा रमणा हरि गोविंद जय कल विश्राम रहेगा परसों मिलेंगे फिर दर्शन करेंगे आज शुक्रवार कल शनिवार परसों रविवार मिल सकते हैं रविवार <laughs> कोई बात नहीं रविवार को मिले